शून्यत्व नहीं कहा तुष्ण स्थित हो न शून्यतम शून्य बुद्धिश्च वर्जनाथ क्योंकि जब समाधि में स्थित होते शून्य बुद्धि भी नहीं होती शून्य की प्रतीत नहीं होने से शून्य भी नहीं है ऐसे कहा अभी शंका करता है पूर्व पूर्वी शून्य बुद्धि यदि नहीं, नहीं वा। तो शून्य नहीं हुआ तो समाधि में सदबुद्धि तो नहीं होती तो सत्य भी नहीं होगा नदबुद्धि अभाव बाद सप्तमअप न फटते सद्बुद्धि भी नहीं को शांत है कोई बुद्धि नहीं मन में वृत्ति नहीं तो सद्बुद्धि भी नहीं मन से सत्म न घटे इसका पूर्वशी सद्बुद्धि चेन्ना मास्व सपत निर्मनस्क सुगमं सन्मात्रगम नृण सदबुर शून्यबु नही सदबुद्धि ने सद्बुद्धि तभी नही तो सत्तवि नहीं होगा तो सिद्धांत कहते हैं मास नहीं हो सदबुद्धि नहीं हो कोई बात नहीं तो सद वस्तु की कैसे सिद्धि होगी अच्छे स्वप्रभात ये स्वप्रकाश है सदब्रह्म स्वप्रकाश है बुद्धि के द्वारा उसकी सिद्धि नहीं है स्वयं प्रकाश माने सप्रकाशन से उसकी बुद्धि नहीं होने पर भी कोई अनिष्ट नहीं है तो कैसे सन्मात्र ज्ञान होगा ज्ञान के बिना सत की वस्तु की सिद्धि कैसे होगी तो उत्तर देते निर्मन साक्षित्वात्मात्रगम निर्मन साक्षिवाद जब कोई भी चिंता नहीं है मन का स्वरूप संकल्प विकल्प कोई भी वृत्ति नहीं है ऐसा वृत्ति निरोध हुआ नास्ति भाव निर्मनस्क य तस्य भाव निर्मनस्कत्व नास्ती मन यमनस्क तस्य भाव निर्मनस्कत्व मन जिसमें नहीं है संकल्प का मन है वृत्ति कुछ नहीं है तो निर्मनस्क तक तो मन का अभाव मन कुछ नहीं मन कोई चिंता वृत्ति कुछ नहीं इसके साक्षी ये कहते आगे इतने समय में समाहित रहा कोई चिंता नहीं रहा जिस प्रकार का बताया था ज्ञान साक्षी ग्रहण करता है घटक ज्ञान होते ही साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो हो जाता है जैसे घट जाना भी ना ऐसा संशय होता है घटक ज्ञान के बाद निश्चय होता है क्योंकि ज्ञान साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो जाता है साक्षी बात से ही में कोई वृत्ति होने पर साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो हो जाता है ज्ञान इच्छा आदि और कोई वृत्ति नहीं तो वृत्ति का अभाव साक्षी प्रकाश करता है जैसे ज्ञान इच्छा आदि को साक्षी प्रकाश करता है ज्ञानादि वृत्ति के अभाव को निर्मनस्कत्व के भी साक्षी आत्मा निर्मनस्कत्व को भी प्रकाश करता है निर्मनस्कत्व माने के अभाव को प्रकाश करने वाला ही ब्रह्म सद्य ब्रह्मी माने के अभाव का प्रकाश करता है ज्ञान को प्रकाश करता है ज्ञान के अभाव की प्रकाश करता है मन में कोई वृत्ति नहीं सब वृत्ति के अभाव को प्रकाश करने वाले साक्षी आत्मा ब्रह्म साक्षिवाद सन्मात्र निम सुगम सन्मात्र वस्तु के लिए सुगम है सरल है उसकी बुद्धि की आवश्यकता नहीं अन्य जो कहेंगे शून्य आदि कुछ कहेंगे तो उसकी बुद्धि के बिना सिद्ध नहीं होगा स्वयं प्रकाश ब्रह्म की सिद्धि के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं और तो निर्मन के साखी सबके अभा... अभाव के साखी सबके अभाव शून्य का भी साखी है सबके अभाव का भी साखी मन में जितनी वृत्ति सब वृत्ति के अभाव का भी साखी है साक्षी होने से सन्मात्र निदीर्घ नाम। है दीर्घ है दीर्घ नामी नामी सूत्र से दीर्घ होना चाहिए निःशब्द है आम आने पर नामी से दीर्घ होना चाहिए कोई पढ़ा है लघु कौन चाहिए निःशब्द नहीं कोई नहीं आ? देखो मैं कहता हूँ क्या सूत्र का अर्थ रहा हूँ क्यों दीर्घ नहीं हुआ अदर नहीं नीचा था अदंत तो नामी सूत्र अदंत को देख करता है ऐसे पढ़ा है नीचे सूत्र है क्या करता है नीचा सूत्र पढ़ो बैठे पूरा हो गया ना नहीं आता है देखे ना नीचे सूत्र देखकर क्या लाना निर्णामी क्यों दिर्गार नहीं दिर्गार नहीं तस्व प्रकाशत्व न तदबुद्धि अभाव परिहरति। परहरती सदब्रह्म इसलिए उसकी बुद्धि के अभाव कोई अनिष्ट नहीं स्वयं प्रकाश की बुद्धि के बिना भी सिद्ध है मास्त तो सवत्व आगे शंका करते स्वगोचर बुद्धि अभाव कथम सद्वस्तु अवगन्तुम शक्य अपने विषय बुद्धि नहीं है तो सदवस्तु विषय की बुद्धि नहीं तो सदवस्तु का निश्चय किस होगा इसलिए कहते निर्मनस्कत साक्षी तो आज निर्मनस्क का साक्षी मन के अभाव साक्षी सौकी वृत्ति के अभाव का साक्षी साक्ष्यों से सन्मात्र सुगम, ओम। सुगम। एवं निष्प्रपंच से तूस्णी स्थितौ बानम प्रदर्श एक तृष्टान्त तो बल सृष्टे पुरापि सदवस्तु तथा अवगंत शक्यत इतिहापंच का साक्षी, प्रपंच के अभाव का साक्षी, साक्ष अभाव का साक्षी नेत ने करके सबके निषेध करने पर सबके निषेध के, के साक्षी सबके अभाव का साक्षी, मन में जितने वृत्ति है सब वृत्ति के अभाव हो जाता है और सारे प्रपंच तो मनोत्रे मन संकल्प करते विचार करते तो मनोत्रद्यक्की सचराचर मनसो हमने भाव द्वैत न्वैत की उपलब्धि तो ये मनोत्रद्वैत मन में वृत्ति सामती हो गया प्रपंच के अवे निष्प्रपंच के साक्ष ब्रह्म निष्पंच उसका भान दिखाया किसम तुष्णी स्थित हो जो शांत रहते कोई वृत्ति नहीं करके समाधि अवस्था में तुष्णि स्थित भान दिखा करके तेत दृष्टान्त बोले न उसी दृष्टान्त के सामर्थ्य से सृष्टि पूरा भी सदवस्तु तथा अवगंत सक्यते सृष्टि काल में भी जब शांत हो करके रहते निर्मस्क हो जाते हैं तो तुष्ण स्थित हो का भान होता है निष्प्रपंच के साक्षी निर्मन साक्षी रूप से सद वस्तु का भान जैसे होता है ठीक इसी प्रकार सृष्टि होने के पहले प्रपंच सृष्टि होने के पहले प्रपंच था आ, नहीं था निष्प्रपंची रूप से इस प्रकार सब वस्तु कहते सृष्टि है पूरा भी सब वस्तु तथा अभवंत सक्यते, उसका भान ऐसा निश्चय हो सकता है सब वस्तु स्वयं प्रकाश उनसे आगे कहते मनो जृंभराहते यहाकु मया जृंभणत पूर्व सकुल यथा मनोजृम्भ रहिते साक्षी निराकुल मन में जृम्भ जी जिदी रात्र शरीर को फलनाए ना कहते भाई को मन का जृ मन की वृत्ति फैलनामा चला मन की वृत्ति मन का परिणाम मन में जृम्भन परिणाम जो नहीं है कोई वृत्ति नहीं है मनो जृम्भ राहित मन की वृत्ति अभाव होने पर उसके साक्षी निराकुल उसका प्रकाश निराकुल आकुल रहित आकुल है विक्षोभ क्षोभ रहित उद्वेग रहित शांत है साक्षी जैसे साक्षी मनोवृत्ति नहीं उनसे शांत है ठीक इसी प्रकार तथेव माया जृम्बण तूर्वम सत् तथेव निराकुल माया जृम्बण माया के परिणाम है सृष्टि होने होते समय ईश्वर की उपाधि माया माया में परिणाम होता है तो सृष्टि होती माया में जिम्भ और परिणाम होने के पहले सृष्टि के पहले कोई प्रपंच नहीं है तो ब्रह्म केवल है निराकुलम विक्षोभ रहित उद्वेग रहित शांत निरा ब्रह्म रहता है सृष्टि के पहले वही कहा सदैव समय दमग्रासमेवा द्वितीय सृष्टि के पूर्व सदब्रह्म इसी प्रकार ही है जिस प्रकार अभी जब मन में विकार वृत्ति समाप्त हो जाए उसके साक्षी प्रकाशमान होता है स्वयं प्रकाशमान ठीक इसी प्रकार मायावृत्ति होने के पहले सृष्टि के पहले सात भ्रह्म इस प्रकार सा अंतर है ओम इसमें माया जृंभण माया शब्दाया माया, है। माया या किंग लक्षण इत माया का लक्षण क्या है आगे कहते हैं निष्प्वा कार्य गम्या शक्ति मायाग्निशक्तिवत नहीं शक्ति क्वचित कैश्चिद कश्चि दकारे नहीं शक्ति क्वचित कैश्चिद पुरा अति मै नि कार्य माया सद ब्रह्मण शक्ति पुरा अस्य अस्य शक्ति शक्ति माया सद्वस्तु ब्रह्म की शक्ति है माया माया क्या है ब्रह्म की शक्ति है अस्य ब्रह्म सद शक्ति है माया ऐसी ब्रह्म की शक्ति है शक्ति का ज्ञान कैसे होगा कार्य गम्या कार्य न गम्य गय से ज्ञान होगा शक्ति है शक्ति कार्य से शक्ति का ज्ञान होगा उसका क्या स्वरूप है निस्तत्व निर्गतम तत्व यहा तत्व रहित है निस्तत्व कोई तत्व नहीं माया का निस्तत्व कार्य गम्य कार्य घेय कार्य गम्य अशक्ति ब्रह्म की शक्ति है वही माया है उसमें दृष्टान्त अग्निशक्ति माया किसकी शक्ति है ब्रह्म सदवस्तु ब्रह्म की शक्ति <chees> <shutter> <experts> <shutter> <maybe? shutter> है क्या स्वरूप है उसका निस्तत्व नास्तिक तत्व में से वास्तव नहीं है ब्रह्म से भिन्न उसकी सत्ता ही नहीं है वास्तव तत्व नहीं है कैसे निश्चय होगा कार्य गम्य उसमें दिष्टान्त अग्निशक्ति बहुत अग्नि की जैसे शक्ति है अग्नि की दाह शक्ति तो है अग्नि में देखिए किसी अग्नि की शक्ति क्यों नहीं देखिये देखिए शक्ति नहीं देखे शक्ति का कार्य हाथ जला लगाओ दाह स्पॉट होता है। कार्य से शक्ति का निश्चय होता है शक्ति को शक्ति प्रत्यक्ष गमे है कार्य से गम्य है नहीं शक्ति क्वचित कई चित कार्य तो पूरा बुद्धि थे शक्ति ही क्वचित कहीं भी कई चित कि नहीं किसके द्वारा किसने कभी शक्ति देखी कहीं भी यहाँ नहीं तो अन्यत्र कहीं देखा है कैश्चित मतलब कई ही कैश्चित किन्हीं के, किन के द्वारा क्वचित कहा भी ये कस शब्द है कह कऊ के कम कऊ कान से बनता है चित अव्य ची जोड़ देंगे तो सब के साथ बन जाएगा कश्चित कवचित केचित कंचित कवचित का केनचित चित काभ्या पूरा क शब्द जितने हो पुल्लिंग हो न पुनसको तिलिंग हो सबके साथ, के साथ किम के, के साथ न पुषक किम के कहानी चित जोड़ो किंचित चित कहानी चित कस्मिन चित सप्तमी में कस्मिन चित्र जोड़ दो कस्मिन हो जाएगा तिलिंग में कहाचित कोई स्त्री कहा चित स्त्री के किसने कहा कयाचित किसी स्त्री ने किस कोई भी शब्द के साथ चीज जोड़ दो रूप बन जाएगा कह गति ये प्रश्न होगा कौन जाता है कस्टिदी कहें तो प्रश्न नहीं कोई जाता है कह गति और कस्टिदी में सवान थे को गच्छती प्रश्न है कौन जा रहा है कोई कहता है कस्टी दि गच्छ दी कोई जा रहा है कोई जा रहा है वहाँ प्रश्न नहीं कस्टित आगे कोई आ रहा है वहाँ प्रश्न नहीं और कह आगछती कौन आ रहा है प्रश्न होगा कई चित्र कंसे किसी कहीं भी किसी के द्वारा क्वचित कहीं भी क्वचित किम शब्द का क्वचित बनता है कौ बनता है क्वचित काम चिद कहीं भी कई चिद कार्य पूरा शक्ति नहीं बुद्ध थे कार्य के पहले श्रति का ज्ञान होता है कार्य से ही अनुमान होता है इसे शक्ति कार्य कम कहा गया निश्चत्व जगत कारण भूत तो वस्तु न पृथक तत्व रही था जगत कारणभूत ब्रह्म सदु उसे सदवस्तु से पृथक तत्व आया कि नहीं है सद अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न है नहीं अग्नि से भिन्न कहीं शक्ति दिखती अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं तो शक्ति का अग्नि ही है अग्नि ही है भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं और अग्नि रूप भी नहीं अग्नि रूप ही शक्ति कभी चंद्रकांत मणि के द्वारा शक्ति का प्रतिबंध हुआ अग्नि रहने पर भी शक्ति नहीं रही तो अग्नि की शक्ति यदि अग्नि ही शक्ति हो तो अग्नि की शक्ति किस होगी तो शक्ति अग्नि से भिन्न है अभिन्न है भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं अरे भिन्न अभिन्न भी नहीं हो सकता कोई भिन्न अभिन्न दोनों नहीं होगा इसलिए अनिर्वचनीय, है भी नहीं कह सकते भिन्न अभिन्न ये माया भी ऐसा है ब्रह्म से भिन्न है माया ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्म सत्ता से उसकी अलग सत्ता नहीं तो शक्ति को ब्रह्म रूप ही कहेंगे ब्रह्म रूप भी नहीं तो ब्रह्म की शक्ति कैसे होगी तो भिन्न अभिन्न कहेंगे भिन्नम न अभिनम इसे विवेक चुनाव ने श्लोक है भिन्न नहीं अभिनव नहीं भिन्न अभिनय नहीं तो नया क्या है अनिर्वचनी वास्तव नहीं है निस्तत्व जगत का अनुभूता वस्तु न पृथक तत्व रहता जगत का वस्तु ब्रह्म है उसे पृथक तत्व रहता कार्य गम्य शक्ति का कार्य है कि वेदाधिकारी लिंग गम्य आकाशाधिकारी आकाशादी कार्य लिंग हेतु जैसे धूम कार्य के द्वारा उसके कारण बनने का अनुमान होता है पर्वत में इसी प्रकार आकाशवादी कार्य से उसके कारण का अनुमान होता है एक अद्वितीय ब्रह्म था वह आकाशवादी दिखता है कार्य दिखता है तो उसके कारण होगा कारण की ब्रह्म कारण तो उसमें शक्ति होनी चाहिए जगत रचना की वही शक्ति कार्य से निश्चय होती कार्य लिंग गम्य कार्य से कारण का अनुमान करेंगे कार्य से शक्ति का अनुमान होगा अस्य सदवस्तु न शक्ति अस्य का अस्य सद वस्तु न ब्रह्म की शक्ति वेदादि कार्य जनन सामर्थ्य हम वो शक्ति क्या है वेदादि कार्य की उत्पत्ति का सामर्थ्य कार्य जनन है उत्पत्ति का सामर्थ्य माया ही तुचेते उसको माया कहते वस्तु स्वरूप अतिरिक्त शक्ति सदभावी दृष्टान्त ब्रह, ब्रह्मतः है उससे अतिरिक्त की शक्ति क्यों फिर मानेंगे वस्तु स्वरूप से उसके अलग सत्ता है नहीं जरी तो स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति है इसमें क्या प्रमाण है दृष्टान्त देते अग्नि शक्ति पर जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि से अग्नि रूप है क्या अग्नि से अतिरित है यथा अग्नि आदि स्वरूप अतिरित्व अग्नि आदि स्वरूप से अतिरित्त है सामर्थ्य अग्नि में सामर्थ्य अग्नि का जो सामर्थ्य अग्नि है अग्निस्वरूप से अतिरिक्त है या नहीं अग्नि का सामर्थ्य अग्नि है क्या उसे अतिरिक्त है स्फोटादि कार्य लिंग गम्यम अग्नि स्पर्श करो दाह स्फोट होता है पोटा बन जाता है स्फोट स्फोटादि कार्य स्फोट ज्वलन कष्ट होता है ये कार्य लिंग से गम्य यह होता है अनुमान करते अग्नि में शक्ति किसमें शक्ति है वन्यदि निष्ठम वन आदि में शक्ति दाह तत्व सामर्थ्य सामर्थ्य उसी प्रकार का अद्वत ब्रह्म में ऐसी शक्ति जिस आकाशादि उत्पत्ति जनन सामर्थ्य रूप शक्ति ब्रह्म में कार्य से अनुमान करेंगे शक्ति है कार्यलिंग गम्यतम व्यतिरिक मुख्य ना दृढ़ थी शक्ति कार्यलिंग से अनुमान करना है, का है। कार्य को हेतु बना करके शक्ति का अनुमान करना है क्यों ऐसा है व्यतिरिक के द्वारा उसका विपरीत कहते उसके बिना शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है कार्यलिंग गम्यतम दृढ़ थी कार्यलिंग गम्यतम शक्ति में है उसको दृढ़ करते है व्यतिरिक मुख्य व्यतिरिक द्वारा विपरीत के द्वारा क्योंकि न शक्ति क्वचित की चित बुद्ध कार्य तो पूरा कार्य के पहले शक्ति का ज्ञान प्रत्येक किसी को कभी नहीं होता है इसलिए कार्य से ही शक्ति का निश्चय करना जैसे वन्ही में राहक शक्ति सामर्थ्य वो विस्फोटादि कार्य से अनुमान होता है इसी प्रकार ब्रह्म की आकाशादि कार्य जनन सामर्थ्य आकाशादि कार्य लिंग से अनुमान होता है तो शक्ति माया का लक्षण चल रहा था निस्तत्वा कार्यगम्या शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति नि्यगम्या के एवं शक्ति कार्यलिंग गम्यं उपपाद्य वन्नी की शक्ति कार्यलिंग से गम्य लिंगे हेतु कार्यम एवं लिंगम कार्य ही हेतु कार्य आकाशादी जनन आकाशादी कार्य को हेतु बना करके शक्ति का निश्चय होता है तो कार्यलिंग गम्य गेय होता है शक्ति का ज्ञान होता है ऐसे उपपादन करके अब तो निस्तत्व रूपता उपपादी शक्ति का क्या स्वरूप है निस्तत्व ब्रह्म से अत्रि सत्ता उसकी है नहीं तो निस्तत्व रूपता कैसे उसका प्रतिपादन करते है न सद्वस्तु सत शक्ति नी वह सशक्ति सदीलक्षणतायां शक्ति किच्यता सद वस्तु सत्य थे न सद वस्तु ब्रह्म ही सत्य शक्ति होगी सद वस्तु सदब्रह्म की शक्ति है सद वस्तु ब्रह्म ही उसकी शक्ति ऐसा है क्या नहीं वन्य सशक्ति वन ही अपनी शक्ति है क्या नहीं वन्नी है सशक्ति वन ही अपनी शक्ति है ऐसा है वन्नी वन्नी की शक्ति था नहीं ऐसे वन अपनी शक्ति नहीं है ऐसे सद भी की oh. ब्रह्म की शक्ति होगी सब ब्रह्म की शक्ति नहीं न सद वस्तु सत्य सद वस्तु ब्रह्म सत की शक्ति नहीं है क्योंकि ही अस्माद क्योंकि न बनने सशक्त बनि स्व की शक्ति नहीं है बनने में सशक्ति नहीं जिस प्रकार बनि अपनी शक्ति नहीं है ऐसे सद भी अपनी शक्ति नहीं है तो फिर क्या हुआ सत्य विलक्षण सदरूप है क्या वन शक्ति सदरूप है क्या वन्य की शक्ति वन्य रूपे है सद ब्रह्म की शक्ति सदरूप है तो से विलक्षण हुआ सदविलक्षणता है अंतु से विलक्षण होने पर सत्य किम तत्व उच्चतम सत्य विलक्षण यदि निश्चय हो गया क्या तत्व बोलो बताओ उच्चतम कही सत्य विलक्षण सत्य भिन्न माया की शक्ति माया रूप शक्ति है वो सत्य विलक्षण है ब्रह्म है सत्य विलक्षण तो इसका क्या स्वरूप बोलो जो स्वरूप बोलो सत से भिन्न है सत्य नहीं है सत से भिन्न क्या असत हो जाएगा क्या उसका तत्व तो तो रहेगा तत्व तो तो कुछ रहेगा सद विलक्षण तय है तू सत्य किम तत्व तो सत्य का क्या स्वरूप तत्व तो तो बताओ ठीक है अयम अभिप्राय सद वस्तु न शक्ति किम सती असती ये शंका कहते सद वस्तु की जो शक्ति है जिसको माया शब्द से वो शक्ति क्या सदरूपा है या असद है ये प्रश्न है सद वस्तु की जो शक्ति है माया वो सदरूपा है अथवा असद है सदरूपा तो तो उसको कहेंगे सती सत प्रातिपेदक बनता है असत से शत्र प्रत्यय करने पर सत बनता है लोप से अकालोप हो जाता है शत्रु प्रत्यय का अर्थ रहता है सत्य है उगत होगा तो सती बनेगा प्रथमांत में सन कहते सन संत न पुनस बनेगा स्त्रिंग में सती बनेगा तो सद की शक्ति क्या सती है अथवा असती है सती मतलब सदृपा सती का सदृपा है सद की शक्ति क्या सती सदरूपा है अथवा असती का अथ सदरूपा है दो विकल्प किया न तावत तो सती सद की शक्ति सदरूपा नहीं है क्यों नहीं यदि सदरूप कहेंगे तो से भिन्न कैसे होगा और सदरूप ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म है उसकी शक्ति भी सदरूप कहेंगे तो ब्रह्म से अभिन्न हो गया ब्रह्म ही अपनी शक्ति बनेगी तथा तो सतु अभिन्न तत्शक्ति बात यदि सदरूप कहेंगे शक्ति को तो ब्रह्म से अभिन्न हो गया सदरूप तो ब्रह्म है यदि शक्ति भी सदरूप है तो ब्रह्म से अभिन्न हो गया जो ब्रह्म से अभिन्न है ब्रह्म की शक्ति बनेगी ब्रह्म से अभिन्न तो ब्रह्म है और ब्रह्म स्वयं अपनी शक्ति नहीं बनेगी तो अभिन्न तत्शक्ति अत और शक्ति उसका नहीं होगी क्योंकि ब्रह्म से अभिन्न शक्ति कैसे होगी ब्रह्म ही अपनी शक्ति नहीं होती है उक्तार्थे अर्थ है दिष्टान्त इसमें दिष्टान्त देते है नहीं वन्ने है सशक्ति का वन्नी ही अपनी शक्ति है हैं वन्नी जैसे अपनी शक्ति नहीं ब्रह्म भी अपनी शक्ति नहीं तो शक्ति सदरूपा ऐसा कहेंगे सदरूप हो तो ब्रह्म रूप हो गया इससे सदरूपा नहीं हुआ द्वितीय भी द्वितीय क्या है असती मतलब असद रूपा सत्य विलक्षण क्या है असत शक्ति असद रूपा यदि कहेंगे द्वितीय भी असत रूप से क्या है असत दो प्रकार होता है न सत्य असत सत्य ब्रह्म है उससे भिन्न हो गया असत असत शब्द सत्य विषाणी के लिए भी कहा जाता है और जो अनिर्वचन है प्रपंच न सत्य असत प्रपंच सत्य क्या असत है असत शब्द से दोनों का ग्रहण होगा सत्य विचारण का भी और प्रपंच अनिर्वचनीय का जो भी नहीं असत भी नहीं सत असत वह भी नहीं वो ही क्या तो सत्य भी नहीं असत कसत नहीं इसको न सत असत इतना अर्थ देकर के उसको भी असत कहा जाएगा असत शब्द से इतने कहेंगे न सत इत तो न सत असत कहन से अनिर्वचनीय असत हो गया असाण भी, भी असत हो जाएगा तो सद ब्रह्म की शक्ति जो असत्य है असद रूपा है वहां पूछते असद रूपा मतलब क्या सस् विषाण जैसे अथवा अरे देखो द्वितीय की नर विषाण तुल्य उत्तर सदविलक्षण नरविषाण शस विषाण कहो मनुष्य के कितने सिंह होते होते देखा है नर नहीं सस विषाणु नहीं है असिध है ऐसे सद वस्तु की शक्ति सत्य तुल्य है नर तुल्य हो अथवा सद विलक्षण विलक्षणों के भी असत कहा जाएगा सत्य विलक्षण हो तो असत है नहीं सत्य विलक्षण असत है और सस्य भी, भी असत है दोनों समान नहीं है सस्य विषाणु है सत्य जो विलक्षण हो वो सब उसको भी असत्य कहा गया सस्य विलक्षण कहें तो सस्य है और कोई नहीं और कोई है नहीं सत्य विलक्षण प्रपंच है सत्य विलक्षण है या नहीं राज्य में सर्प सदरूप है सत सद विलक्षण है उसको नर विषाण जैसे कहेंगे देखो नर विषाण अलग राज्य सर्प अलग है राज्य स्तर पर नर विषाण भेद है नहीं दोनों असत है सीषाण असत है तुच्छ और राज्य स्तर पर सत विलक्षण भेद है असत सस् का प्रत्यक्ष ज्ञान कवि होता है राज्य स्तर पर दिखता है नहीं ये दोनों का भेद है इसलिए ये दोनों शंका करते हैं नर विषाण तुल्य अर्थात उत्तर सदविलक्षण इस विकल्प अभिप्राय से पूछते है सत्य किम तत्व तो मुच्छेता शक्ति का क्या तत्व तो तो बोला दो इस अभिप्राय से दो विकल्प मन में रख करके क्या शक्ति असत रूप है जैसे नर जैसे अर्थात सस्य विलक्षण उनसे दो विकल्प किया ये पूछते हैं विकल्प करके एक करके आद्यम पक्ष अनुदोषा आगे उसका उत्तर देंगे सदविल शक्ति किम तत्व्यता ओम। सदविलच्यता